माँ की बातें स्वामी अरूपानंद योगिन मुझसे कहता माँ तुम मुझे योगा योगा कहकर बुलाना योगिन ने जब देह छोड़ी तो उसने कहा माँ मुझे ले जाने के लिए ब्रह्मा विष्णु शिव और ठाकुर आए हैं मैंने माँ से कहा कौन कौन भक्त क्या क्या है मुझसे कहना होगा माँ किसी से कहोगे तो नहीं मैं वह तुम्हें देखना होगा जिससे किसी से न कहूँ यह कह कहकर ही मन में उठा कि कहीं किसी से कह बैठूँ तो इसलिए तुरंत बोला तब रहने दो मां योगिन को अर्जुन कहते थे नरेन को सप्तर्षियों में से लाए थे पूर्ण ईश्वर कोटि का सरत और योगिन थे दोनों मेरे अंतरंग इस प्रकार उन्होंने स्वयं होकर एक दो लोगों की बात कही फिर अपनी बात कह रही है बलराम बाबू कहते थे क्षमा रूपा तपस्वी नहीं यह कह कहकर फिर बोली जिसके हृदय में दया नहीं वह क्या मनुष्य है वह तो पशु है मैं कभी कभी हो अपने आप को भूल जाती हूँ या भूल जाती हूँ कि मैं कौन हूँ बातचीत के अंत में माँ ने कहा बेटे तुम्हारे साथ मेरी दिल खोलकर जैसी बातचीत हुई वैसी और किसी के साथ नहीं हुई बाद में मैंने माँ से कहा मैं जब कलकत्ते जाऊँगी तब तुम आना मेरे पास रहना यद्यपि अंदर ही अंदर मेरे साधु होने की बड़ी इच्छा थी तथापि तब मैं घर में ही था मन में सोचा हो सकता है भविष्य में माँ की इच्छा से उनके पास रहना और साधु होना संभव हो माँ ने पूछा आशु को पहचानते हो कांजीलाल और कृष्णलाल को मैंने कहा नहीं मैं नहीं पहचानता जब मैं जयराम बाटी गया तब छोटी मामी राधू की माँ पागल हो चुकी थी राधू के गहनों को लेकर वे मायके गई थी उनके पिता ने गहनों को छीन लिया इसलिए पागलपन और भी बढ़ गया है पगली मामी सिंहवाहिनी के मंदिर में माँ गहने दो माँ गहने दो कहकर रो रही है संध्या बीत चुकी है माँ और मैं घर में हैं, बातचीत चल रही है अचानक माँ ने कहा मैं जाती हूँ बेटा जाती हूँ मेरे सिवाय उसका कोई नहीं है पगली सिंह के सामने गहनों के लिए रो रही है यह कहकर मां चली गई किंतु मुझे रोने की आवाज़ जरा भी सुनाई नहीं पड़ी और इतनी दूर से सुन पाना संभव भी नहीं था परंतु मां के कानों में आवाज़ पहुँच गई सिंहवाहिनी के मंदिर में जाकर वे पगली को ले आई पगली कह रही है ननन जी तुमने ही मेरे गहने छिपा कर रखे है तुम्ही नहीं दे रही हो माँ ने कहा मेरे होने से मैं काकविष्ठा के समान इसी क्षण फेंक देती पगली की बात पर मुझसे मुझे हंसी मुझसे हंसते हंसते कहने लगी गिरीश बाबू कहते थे यह माँ के साथ की, की पगली है पहले प, प, पहले मुझे माँ कहने में थोड़ी लज्जा होती थी क्योंकि गर्भधारणी माँ कम उम्र में ही चल बसी थी एक दिन सवेरे माँ मेरे द्वारा अपने एक संबंधी को खबर भिजवा रही थी जाने के समय पूछा क्या कहोगे बोलो तो मैंने कहा उनसे कहूँगा कि आपने उनसे यह कहने को कहा है सुनकर माँ ने कहा कहना माँ ने कहा है माँ शब्द पर जोर देते हुए बोली